अध्याय प्रभु छु के अपने लोगों में आस्था की कमी प्रभु ये उस स्थान से चले गए और शिष्यों के साथ अपने नगर नासरत में आए आराम दिवस के मौके पर गुरु यहूदी सत्संग भवन में उपदेश देने लगे तो बहुत से लोग उनके उपदेश सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे इसे यह शिक्षा कहां से मिली इसे ऐसा ज्ञान और इन चमत्कारों को करने की शक्ति कहा से मिली क्या यह है? वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का बेटा और याकोब योसेस यहूदा और शिमोन का भाई है क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती तो फिर उसको हम अपना गुरु क्यों माने प्रभु यीशु ने उनसे कहा लोगों को अपने ही नगर और परिवार में पले बड़े व्यक्ति को परमात्मा के प्रवक्ता के रूप में स्वीकार करना मुश्किल होता है इस कारण वहां वे बहुत से चमत्कारी काम ना कर सके उन्होंने केवल कुछ बीमार व्यक्तियों पर हाथ रखकर उन्हें ठीक किया लोगों की आस्था में कमी देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई भक्तों का स्वागत करने से आशीर्वाद मिलता है गुरु यीशु प्रवचन देने के लिए गांव गांव घूमने लगे तब उन्होंने अपने बारह राजदूतों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार देकर दो दो करके अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गुरु यीशु ने उन्हें आज्ञा दी जाते समय लाठी के अलावा कुछ साथ न ले जाना न रोटी न झोला न बटुए में पैसे चप्पल पहनना परंतु रास्ते में बदलने के लिए कोई कपड़ा साथ ना लेना उन्होंने आगे कहा जब कोई तुम्हें अपने घर में ठहराए तो नगर से विदा होने तक वहीं ठहरे रहना यदि किसी जगह पर तुम्हारा स्वागत ना हो और लोग तुम्हारी बात ना सुने तो चलते समय उधर मुड़कर भी ना देखना यह उनके लिए एक चेतावनी होगी कि तुम्हारा स्वागत ना करके उन्होंने गंभीर गलती की है तो गुरु यशु के राजदूत जाकर ये बताने लगे कि लोग अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करें और परमात्मा के रास्ते पर चलें और उन्होंने बहुत सी अशुद्ध आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमार लोगों को ठीक किया और उन्हें जैतून के तेल से अभिषेक किया योहन का सिर काटा जाना प्रभु यशु इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि राजा ने भी उनके बारे में सुना कुछ लोगों ने सोचा कि ये समर्पण स्नान दाता योहन है जो चमत्कार करने की शक्ति के साथ फिर से जिंदा हो गए हैं कुछ और लोगों का सोचना था यह परमात्मा के प्रवक्ता एलिया हैं। अन्य लोग कहते थे यह उन परमात्मा के प्रवक्ताओं में से एक हैं, जो बहुत समय पहले रहा करते थे पंतु जब राजा हेरोदेश ने सुना तब उसने कहा यह योहन ही होगा जिसका सिर मैंने कटवाया था वह मरे हुओं में से जिंदा हो गया है राजा हेरोदेश ने कुछ समय पहले अपने भाई फिलिपस की पत्नी हैरोदियास से शादी की थी लेकिन योहन ने उससे कहा तुम्हारे लिए अपने भाई की पत्नी से शादी करना सही नहीं है इसलिए हैरोदियास को खुश करने के लिए राजा हैरोदेश ने योहन को गिरफ्तार किया और उसे जेल में डलवा दिया इस कारण हैरोदियास योहन से नफरत करती थी और उसकी हत्या करवाना चाहती थी पर वह कुछ कर नहीं पाती थी क्योंकि राजा हैरोदेश योहन को नेक और पवित्र व्यक्ति मानता था वह उनसे डरता था और उनकी हत्या ना हो जाए इसलिए उनकी सुरक्षा करता था अक्सर वह उनके प्रवचन सुनता और उनको सुनकर सोच में पड़ जाता था वह योहन की बातें सुनना पसंद करता था। राजा ने अपने जन्मदिन पर दरबारियों सेना के बड़े अधिकारियों और गलील के अमीर अमीर लोगों को दावत में बुलाया जिससे उसकी पत्नी को मौका मिल गया उस दावत में हैरोदियास की बेटी ने अपना नाच दिखाकर हैरो और उसके मेहमानों को खुश कर दिया राजा ने लड़की से कहा तुम जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा मैं मैं कसम खाता हूं कि यदि तुम चाहो, तो तुमको अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दे दूंगा। वह बाहर गई और अपनी माँ से पूछा मैं क्या मांगू उसने कहा समर्पण स्नान देने वाले योहन का सिर वह तुरंत राजा के पास अंदर आई और कहा मैं चाहती हूं कि आप अभी योहन का सिर कटवाकर एक थाल में मुझे दें। राजा हेरोदेश ने जो कहा उसके लिए उसे बहुत पछतावा हुआ लेकिन वह अपने मेहमानों के सामने किए गए वादे को तोड़ना नहीं चाहता था तुरंत राजा ने एक सैनिक भेजा कि वह योहन का सिर काट कर ले आए सैनिक ने जेल में योहन का सिर काटा और थाल मिलाकर लड़की को दे दिया और उसने अपनी माता को दे दिया जब योहन के शिष्यों ने यह सुना तब वे आए और उनका शव ले गए उन्होंने उनके शव को शव रखने वाली गुफा में रख दिया पांच रोटियों से गुरु हजारों लोगों का पेट भरते हैं जब प्रभु यीशु के राजदूत उनके पास लौटे तब उन्होंने प्रभु को सब कुछ जो उन्होंने किया था और जो कुछ लोगों को सिखाया था बताया लेकिन इतने सारे लोग आ जा रहे थे कि प्रभु यीशु और राजदूतों को भोजन करने का मौका भी नहीं मिल रहा था तब प्रभु यीशु ने कहा चलो एक जगह चलें, जहा हम अकेले हों और कुछ आराम कर सकें। इसलिए वे नाव में चुपचाप एकांत स्थान में चले गए परंतु लोगों ने उन्हें जाते हुए देख लिया और समझ गए कि वह कहां जा रहे हैं वे नगरों से निकलकर दौड़ दौड़ कर उस स्थान पर गुरु येशु और उनके शिष्यों से पहले ही पहुंच गए गुरु येशु ने नाओं से उतरकर उस बड़ी भीड़ को देखा तो उनका मन दया से भर गया क्योंकि ये लोग उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो और वह उन्हें अनेक बातों की शिक्षा देने लगे जब दिन बहुत ढल गया तब शिष्य उनके पास आए और बोले यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है लोगों को विदा कर दीजिए कि वे आसपास के कस्बों और गांव में जाएं और अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करें परंतु प्रभु यीशु ने उत्तर दिया तुम लोग ही इनके लिए खाने का इंतजाम करो वे बोले क्या आप नहीं जानते इन सबके लिए खाना खरीदने में लगभग एक साल जितनी मजदूरी है उतना पैसा लगेगा प्रभु येशु ने पूछा तुम्हारे पास कितना खाना है जाओ देखो वे गए और उन्होंने पता लगाकर गुरु येशु को बताया पांच रोटी और दो मछली इस पर गुरु यशु ने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे सब लोगों को हरी घास पर छोटे छोटे समूहों में बैठा दें लोग पचास पचास और सौ सौ की लाइनों में बैठ गए तब प्रभु यीशु ने पांच रोटी और दो मछली ली और ऊपर आकाश की ओर देखकर परमात्मा को धन्यवाद देकर रोटियों के टुकड़े किए और शिष्यों को दी कि वे लोगों को परोसें इस प्रकार उन्होंने दोनों मछलियां भी सब में बांट दी ने पेट भर भोजन किया और शिष्यों ने बची हुई मछलियों और रोटियों को बारह टोकरों में भरा भोजन करने वाले पुरुषों की संख्या ही महिलाओं और बालकों के अलावा लगभग थी। प्रभु ये का पानी पर चलना उसी समय गुरु ये ने शिष्यों को नाव पर चढ़ने को कहा कि वे उनसे पहले झील के उस पार बैत सैदार नगर पहुंच जाए और वह स्वयं लोगों को विदा करने के लिए पीछे रह गए जब वह लोगों को विदा कर चुके तब प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चले गए रात हुई तो शिष्यों की नाव झील के बीच में थी और प्रभु येशु अकेले किनारे पर थे उन्होंने शिष्यों को देखा कि वे बड़ी कठिनाई से नाव चला रहे हैं क्योंकि हवा नाव से उल्टी दिशा में बह रही थी प्रभु यीशु सुबह सुबह झील पर चलकर उनकी ओर आए वह उनसे आगे निकलने ही वाले थे पर शिष्यों ने उन्हें झील पर चलते देख लिया और समझा कि कोई भूत है तो वे चिल्लाने लगे सब के सब उन्हें देखकर घबरा गए थे पर प्रभु यीशु तुरंत उनसे बोले शांत रहो मैं हूं डरो मत वह उनके पास नाव में चढ़ आए और हवा थम गई शिष्य इस घटना को देखकर उलझन में पड़ गए वे इस घटना को और लोगों को रोटी खिलाने के चमत्कार को नहीं समझ पाए थे ये सब बातें उनकी बुद्धि में समा नहीं पा रही थी। बहुत से लोग स्वस्थ होने के लिए आए झील पार करके प्रभु यीशु और उनके शिष्य गन्न सरत इलाके की सीमा में आए और नाव किनारे पर लगाई वे नाव से उतरने ही वाले थे कि लोगों ने प्रभु ये को पहचान लिया उनके आने की सूचना देने के लिए लोग सारे इलाके में गए और जहां जहाँ लोगों ने सुना कि प्रभु येशु आ गए हैं और प्रभु येशु जिधर भी जाते थे लोग उसी स्थान पर अपने बीमारों को चटाई पर उनके पास लाने लगे गांवों में नगरों में और बाहरी क्षेत्रों में जहां कहीं प्रभु यशु जाते लोग बीमारों को चौराहों पर इकट्ठा कर प्रभु येशु के सामने लाकर कहते थे कि वह अपने कपड़ों का सिरा ही उन्हें छू लेने दें। जितनों ने प्रभु येसु के कपड़ों का सिरा छुआ वे सब स्वस्थ हो गए